श्री रामकृष्ण वचन अमृत परिच्छेद तिरपन 22 दिसंबर अट्ठारह डुबकी लगाओ गुरु का प्रयोजन शास्त्राध्ययन श्री राम कृष्ण सरल भाव से कहो हे ईश्वर दर्शन दो और रो और कहो हे ईश्वर कामली कांचन से मन को हटा दो और डुबकी लगाओ ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रत्न मिलता है डुबकी लगानी पड़ती है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 श्री रामकृष्ण ने उन्हें वैसा करने से मना किया था श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति और देखो अधिक छोट धर्म का आचरण मत करो एक साधु को बड़ी प्यास लगी थी भिस्ती जल लेकर जा रहा था उसने साधु को जल देना चाहा। साधु ने कहा क्या तुम्हारी मशक साफ है भिस्ती बोला महाराज मेरी मशक खूब साफ है परंतु आपकी मशक के भीतर मल मलमूत्र आदि अनेक प्रकार के मैले हैं इसीलिए कहता हूँ मेरी मशक से जल पिए इससे दोस्त न लगेगा आपकी मशक अर्थात आपकी देह आपका पेट और उनके नाम पर विश्वास रखो तो फिर तीर्थ आदि की भी आवश्यकता न होगी यह कहकर श्री राम कृष्ण भाव में विफोर होकर गाना गा रहे हैं भावार्थ यदि काली काली कहते हुए मेरे शरीर का अंत तो हो गया गंगा प्रभास काशी कांची आदि कौन चाहता है जो तीनों समय काली का नाम लेता है वह क्या पूजा संध्या चाहता है संध्या स्वयं उसकी खोज में रहकर भी पता नहीं पाती काली नाम कितने गुण है कि कौन उसका पार पा सकता है उन गुणों को देवाधिदेव महादेव पंच मुखों से गाते हैं दया व्रत दान आदि और किसी में भी मन नहीं जाता मदन का यज्ञ या ब्रह्म मई के पाद पद्मों में है ईशान सब सुनकर चुप होकर बैठे हैं बालक के समान विश्वास जनक के समान पहले साधन फिर संसार में ईश्वर लाभ श्री राम कृष्ण ईशान के प्रति और भी संदेह हो तो पूछ लो ईशान जी आपने जो कहा है विश्वास श्री राम कृष्ण हाँ ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है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 केवल पांडित्य से क्या होगा साधन भजन चाहिए इंदेश का गौरी पंडित विद्वान था और साधक भी शक्ति साधक माँ के भाव में कभी कभी पागल हो जाता था बीच बीच में कह उठता था हा रे रे रे रे लम्बोदर जननी कम जामी शरणम उस समय सब पंडित निष्प्रभ हो जाते थे मैं भी भावाविष्ट हो जाता था मेरा भोजन देख पूछता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 श्री राम कृष्ण और तारक राम वह अच्छा बजा सकेगा श्री राम कृष्ण तो फिर वह मुंह उतना नीचा किए न रहेगा किसी दूसरी ओर मन अधिक लगा देने पर फिर ईश्वर पर उतना नहीं रहता राम मैं समझता हूँ मैं जो सीख रहा हूँ वह केवल संकीर्तन के लिए है श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति सुना है तुमने गाना सीखा है मास्टर हंसकर जी नहीं यूँ ही ओम आम करता हूँ श्री राम रामकृष्ण तुम वह गाना जानते हो जानते हो जानते हो तो गाओ ना। आर काज नाई ज्ञान विचारे दे माँ पगल करे देखो यही मेरा असली भाव है हाजरा को उपदेश घृणा व छोड़ दो हाजरा महाशय कभी कभी किसी के संबंध में घृणा प्रकट करते थे श्री राम रामकृष्ण राम आदिभक्तों के प्रति कामार में किसी मकान पर मैं अक्सर जाया करता था उस घर के लड़के मेरी ही बराबरी के थे वे लड़के उस दिन यहाँ आए थे और दो तीन दिन रहे भी हाजरा की तरह उनकी माँ सबसे घृणा करती थी अंत में उसके पैर में न जाने क्या हो गया पैर सड़ने लगा कमरे में इतनी दुर्गंध हुई कि लोग अंदर तक नहीं जा सकते थे इसीलिए मैंने हाजरा से यह बात कही और उसे चेतावनी दे दी कि किसी की निंदा न करो दिन के चार बजे का समय हुआ श्री कृष्ण मुँह हाथ धोने के लिए झाउ तल्ले की ओर गए उनके कमरे में दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में दरी बिछाई गई श्री कृष्ण झाऊ तल्ले से लौटकर उस पर बैठे राम आदि उपस्थित हैं अधर जाति के सुनार हैं उनके घर राखाल ने अन्न ग्रहण कर लिया इसीलिए राम बाबू ने कुछ कहा है अधर परम भक्त है यही बातें हो रही हैं एक भक्त हंसी हंसी में सुनारों में से किसी किसी के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं स्वयं कोई राय प्रकट नहीं कर रहे हैं श्री राम कृष्ण की कर्म त्याग की स्थिति जगन माता के साथ वार्तालाप सायंकाल हुआ आंगन में उत्तर पश्चिम के कोने में श्री रामकृष्ण खड़े हैं वे समाधिस्थ हैं काफ़ी देर बाद उनका मन बाह्य जगत में लौटा श्री राम कृष्ण की कैसी अद्भुत स्थिति है आजकल प्राय समाधि मग्न रहते हैं थोड़े ही उद्दीपन से बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं जब भक्तगण आते हैं तब थोड़ा वार्तालाप करते हैं अन्य सदा ही अंतर्मुख रहते हैं अब पूजा जप आदि नहीं कर सकते समाधि भंग होने के बाद खड़े खड़े ही जगन के साथ बातचीत कर रहे हैं कह रहे हैं माँ पूजा गई जब गया देखना माँ कहीं जड़ न बना डालना सेव्य सेवक भाव में रखना माँ जिससे बात कर सकूँ तुम्हारा नाम गुण संकीर्तन और गान कर सकूँ और शरीर से थोड़ा बल दो माँ जिससे थोड़ा चल फिर सकूँ जहाँ पर तुम्हारी कथा होती हो जहाँ पर तुम्हारे भक्त गण हो उन सभी स्थानों में जा सकूँ श्री रामकृष्ण ने आज प्रातः काल काली मंदिर में जाकर जगन माता के श्री चरण कमलों पर पुष्पांजलि अर्पण की है वे फिर जगन के साथ बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण कह रहे हैं माँ आज सवेरे चरणों में दो फूल चढ़ाए सोचा अच्छा हुआ फिर बाह्य पूजा की ओर मन जा रहा है पर माँ फिर ऐसा क्यों हुआ फिर जड़ की तरह क्यों बना डाल रही हो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी अभी तक चंद्रमा का उदय नहीं हुआ रात्रि तमसा छन्न है श्री राम कृष्ण अभी भावाविष्ट हैं इसी स्थिति में अपने कमरे के छोटे तख्त पर बैठे फिर जिन के साथ बात कर रहे हैं अब संभवतः भक्तों के संबंध में माँ से कुछ कह रहे हैं ईशान मुखोपाध्याय की बात कर कह रहे हैं ईशान ने कहा था मैं भाटपाड़ा में जाकर गायत्री का पुरस्रण करूँगा श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था कि कलयुग में वेद मत नहीं चलता जीव अन्नगत प्राण है आयु कम है देह बुद्धि विषय बुद्धि संपूर्ण नष्ट नहीं होती इसीलिए ईशान को मातृभाव से तंत्र मत के अनुसार साधना करने का उपदेश दिया था और ईशान से कहा था जो ब्रह्म है वही मां वही आद्याशक्ति है श्री रामकृष्ण भाभा विष्ट होकर कह रहे हैं फिर गायत्री का पुरस्रण इस छत पर से उस छत पर कूदना किसने उससे ऐसी बात कही है अपने ही मन से कह रहे कर रहा है अच्छा थोड़ा पुरस्तण करेगा मास्टर के प्रति अच्छा मुझे यह सब क्या वायु के विकार से होता है अथवा भाव से मास्टर विस्मित होकर देख रहे हैं कि श्री राम कृष्ण जगन माता के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं वे विस्मित होकर देख रहे हैं ईश्वर हमारे अति निकट बाहर तथा भीतर हैं अत्यंत निकट हुए बिना श्री रामकृष्ण धीरे धीरे उनके साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं